बैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार बोलती कहानिया कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बैराग के खाते में लेखिका संतोष श्रीवास्तव और वाचक मैं अनुराग शर्मा वक्त जैसे घर की दीवारों के दरमियान रुका हुआ था बरसों से जो वर्तमान था वो गुजरकर अतीत बन चुका था आज वर्तमान ने अतीत को कुरेदने की कोशिश की है स्वामी जगदम्बानाथ गांव आए हैं गांव जो अब गांव नहीं रहा बल्कि मेट्रो सिटी से जुड़कर एक उपनगर बन गया है लेकिन मालती के लिए तो अब भी गाँव है और स्वामी जगदम्बानाथ केवल जगदम्बा मालती की सखी द्वारा दी इस खबर ने घर के कोने कोने को ये बात जतला दी है कि स्वामी जगदम्बा गांव आए हैं लंबी बीमारी झेलती खाट पर लेटी माई ने भी गर्दन उठाकर पूछा क्या जगदम्बा आया है मालती आटा माड़ कर नल के नीचे हाथ धो रही थी चूड़ियां पानी की धार के संग मध्यम लय में बज रही थीं माई की बात का जवाब न देकर उसने आँच पर उबलते काढ़े को कप में छाना एक चम्मच शहद घोला और अपने कमरे में बुखार से कप कपाते बदरी के हाथ में कप थमाया वहाँ से भी वही सवाल भाजी क्या बड़े भैया आए हैं उसने उचटती सी नज़र बद्री पर डाली आए हैं तो क्या करें अब उनका आना हमारे लिए क्या मतलब रखता है बद्री ने मालती की भरी भरी सी मगर उलाहना भरी आवाज़ सुनकर चुपचाप काढ़ा पीकर कम्बल सिर पर तान लिया बदरी के कमरे के दरवाजे को बंद कर मालती चौके में आ गई इस वक्त वह अंतरद्वंद्व की हालत से गुजर रही थी एक तरफ उसका मन जगदम्बा की ओर खींच रहा था कि दौड़ी हुई जाए और गले से लगकर फूट फूट कर रो पड़े तपन भरे बरसों का एक एक लम्हा बयान करे जो उसने जगदम्बा के बगैर गुजारा है तमाम सवालों को उसके सामने उड़ेल पूछे कि क्यों किया ऐसा कौन सी वजह थी जो गृहस्थी से बैराग की ओर खींच कर ले गई क्या मैं तुम्हारी कसौटी में खरी नहीं उतरी दोनों बच्चों के मोह ने तुम्हें क्यों नहीं रोका माई की ममता तुम्हें क्यों नहीं बांध पाई फिर क्या माई ने ब्याह के जगदम्बा कहते थे अतीत खुद को दोहराता है सिद्धार्थ ने भी तो राजमहल का पत्नी का बच्चे का मोह लोभ त्याग था कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है न क्या पाया तुमने जगदम्बा मैं सुनना चाहती हूँ मालती का मन सवाल जवाब के कटघरे में अभियोगी से छटपटा रहा था उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे थे बद्री और माई का पत्थ्य का भोजन थालियों में परोसकर कर वो उनके कमरों में रख आई थी बद्री का बुखार भी थर्मामीटर से नाप लिया था और दवा भी दे दी थी देवरानी अपने तीनों बच्चों सहित मायके में अपनी बहन की शादी में गई हुई थी कल परसों लौट आएगी शायद कल ही आ जाए जगदम्बा के गांव आने की खबर तो उसे लग ही गई होगी जैसे तैसे दो वाले गले से नीचे उतारकर, वो अनमनी सी पलंग पर आकर लेट गई ये पलंग उसकी शादी का है शीशम का नक्काशीदार सुंदर पलंग उन दिनों इस पर रेशमी चादर का बिछावन होता था मालती भी गहनों से लग तक पायल छनकाती पूरे घर में डोलती रहती थी एक जिम्मेदार बहू बनकर उसने अपना संसार अपने नज़दीक समेट लिया था वे दिन थे जब हर सांस रुमानियत के सदके थी जब हर लम्हा प्यार की खुशबू से लबरेज था पतझड़ के दिनों में हवा में उड़ते पीले पत्ते की तरह हल्की हो वो भी अपने मन के आकाश में तैर रही थी सुनहरे सपनों ने उसकी इच्छाओं के दरवाज़ों पर दस्तक देनी शुरू कर दी थी लेकिन जगदम्बा इस सब में लिप्त नहीं हो पाया उसके शब्दों में कामों में एहसासों में कहीं भी मालती ना थी घर के प्रति कहीं कोई फ़र्ज ना था बापू के क्रॉकरी के व्यापार में हाथ बंटाने की उसे परवाह न थी बत्री और इंदर जगदम्बा से छोटे होने के बावजूद अपने फर्ज बखूबी निभा रहे थे फिर एक दिन इंदर को जाने क्या सूझी ऐलान कर दिया कि वो फौज में जाएगा घर में बबाल मच गया बापू ने अन्य त्याग की धमकी दे दी माई भी समझा समझा कर हार गई पर इंदर पर तो जैसे जुनून ही चढ़ गया था फौज में चुनाव के बाद जिस दिन वो ट्रेनिंग के लिए जाने लगा तब बापू ने भी हथियार डाल दिए ठीक है बेटा जाओ सदा देश का नाम रोशन करो मैंने अपना एक बेटा देश को दिया देश के प्रति फर्ज निभाया माई मंदिर से लौटी थी इंदर को प्रसाद खिलाते माथे पर तिलक करते उसके आंसू उमड़ आए वो इंदर के चौड़े सीने पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी थी उस रात घर में ऐसा सन्नाटा पसरा था कि जुगनुओं के पंखों की किरकिर आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी मालती गर्भवती थी और जगदम्बा गंगोत्री गोमुख की गुफाओं में साधुओं की संगत के सपनों में डूबा था मालती का मन तड़प रहा था कि काश जगदम्बा उसे बाहों में भरकर बाप बनने की खुशी प्रकट करे उसके पेट पर कान लगाकर अपने होने वाले बच्चे की धड़कनें सुने उसे उपहारों से लाद दे पर ऐसा कुछ नहीं हुआ गुरुवार की मध्यरात्रि उसने बेटी को जन्म दिया सारा घर खुशी से भर गया माई बापू की मुस्कान दाबे नहीं दब रही थी जश्न मना शहनाई बजी और भोज ऐसा कि सब देखते रह गए इंदर को बापू ने जैसे तैसे खबर तो भिजवाई थी पर उसे छुट्टी नहीं मिल पाई फोन करने में भी पाबंदी थी सो उसका लिखा पोस्टकार्ड कार्ड दस दिन बाद आया बधाई भैया भाजी मेरी मुनिया का नाम क्या रखा है नहीं नाम तो उसका इंदर चाचा रखेगा पीहू पीहू नाम में गजब का आकर्षण है है ना भाजी लेकिन पीहू का आकर्षण जगदम्बा के मन को क्यों नहीं बांध पा रहा है क्यों उसका मन गृहस्थी से उचाट है माई ने नहला धुलाकर पीहू को उसकी गोद में दूध पिलाने के लिए लेटाया तो वो माई से पूछ बैठी आपने अपने बेटे के लिए मुझे क्यों पसंद किया क्यों उन्हें गृहस्थी में घसीटा जबकि उनका मन कहीं और है माई बेचैन हो उठी क्या कह रही हो बहू क्या मेरा जगदम्बा आवारा है क्या उसकी जिंदगी में कोई और औरत है काश ऐसा होता मालती ने मन ही मन सोचा ऐसा होता तो वो जगदम्बा पर बेवफाई का इल्जाम लगाकर सब्र कर लेती पर अब किसे दोषते अपनी नियति को या माई की कोख को सच सच बताना माई जगदम्बा को, को कोख में पालते कहीं चूक हुई थी बत्री भैया और इंद्र भैया तो ऐसे नहीं हैं कितने चंचल हैं दोनों बद्री भैया तो शादी के बाद देवरानी को कश्मीर ले गए थे हनीमून के लिए पर उसने तो घर की दहलीज तक नहीं लाघी बस मायके और ससुराल का ही फेरा लगता रहा मायके से भी अक्सर बद्री भैया ही लेवा लाते मालती के भाई बहनों के जीजा को छेड़ने के मंसूबे धरे के धरे रह जाते उसके हाथों में मेहंदी लगाती मजली बहन भी पूछती थी जिजी ताँ खुश तो हो न वो बनावटी मुस्कान चेहरे पर ले आती हाँ में सिर हिलाती जानती थी कि अगर होठों पे मन की पीड़ा लाएगी तो बात अम्मा बाबूजी तक पहुँचेगी वो उन्हें दुख देना नहीं चाहती थी औरत की यही तो त्रासदी है जब्त की इंतहा है वह जरा सा कुरे दो तो उसके मन की पीड़ा के परनाले फूट पड़ेंगे मालती अपने भीतर उन सारे सवालों को टटोल एक तरफ रखती जाती थी जिनके जवाब सिर्फ़ जगदम्बा दे सकता था पर जगदम्बा वो देह तो चाहता था और बाकी सब बैराग के खाते में बस इसी एक सवाल का जवाब उसे चाहिए ताकि देह से मन का सफ़र कांटों भरा ना हो पर जगदम्बा के मन के बंद दरवाज़ों की बारीक झ्र्रियों से वो झांकती भी तो कैसे दरवाज़े भीतर से बंद सख्त और मुश्किल थे और उन्हें बाहर से अंदर की ओर खोलना था जगदम्बा के व्यक्तित्व को समझना बहुत उलझाव भरा रहस्यमय और पेचीदा काम था वो अपनी झील सी गहरी आँखों खूबसूरत मुखड़े मुलायम मीठी आवाज के बावजूद उसके मन में जगह क्यों नहीं बना पा रही थी दस्तक दे देकर थक चुकी थी वह उन बंद दरवाज़ों पे। न जाने मेनका ने विश्वामित्र का तप कैसे भंग किया होगा जिस दिन संजय का जन्म हुआ चिगदम्बा घर पर नहीं था बल्कि वो तो उस दिन सारी रात बाहर ही रहा माई बापू परेशान घर के नौकर रजुआ को ढूंढने भेजा था अनिष्ट की आशंका से मालती का चेहरा पीला पड़ गया था वैसे भी संजय का जन्म बहुत पीड़ा के बाद हुआ बापू ने दो दो डॉक्टर बुला ली थी दाई अलग जब जब दर्द की हिलोर उठती मालती की आँखों के सामने फूटती चिटगारियों के बीच जगदम्बा का चेहरा मुस्कुराता मानो अपनी निगाहों से उसके दर्द पर ठंडा फाहा रख रहा हो रजुआ के साथ जिस समय जगदम्बा लौटा बापू भारी तनाव में बरामदे में तेजी से चहलकदमी कर रहे थे उसे देखते ही ठहरे अब आ रहे हैं अब बरखुरदार पत्नी प्रसव पीड़ा झेल रही है और आपको यार दोस्तों से फुर्सत नहीं फिर उसका केसरिया बाना और ललाट पर भबूत देखकर चौंक गए ये बहरूपिया बनकर कहां से आ रहे हो कहीं नौटंकी की थी क्या जगदम्बा बिना जवाब दिए अंदर चला गया थोड़ी ही देर बाद माई अंदर से चीखी अरे जगदम्बा के बापू तुम्हारा बेटा जोग धारण कर रहा है कहता है आज ही साधुओं के साथ हिमालय चला जाएगा बापू तेजी से अंदर गए और कोने से डंडा उठाकर जगदम्बा पर ता दिया खूब नाच नचारा है रेतु यही सब करना था तो शादी क्यों की बच्चे क्यों पैदा किए माई ने बीच में ही उन्हें रोका शांत हो जाओ जवान बेटे पर हाथ नहीं उठाते तुम्हारे इसी बचाव ने इसे बढ़ावा दिया है बापू हाँफ रहे थे माथे पर पसीना छलक आया था रजुआ पानी ले आया वे कुर्सी पर बैठ गए देख रहा है बाप की हालत पूरा घर उजाड़ने पर तुला है माई ने जगदम्बा को कंधे से पकड़कर झंझोड़ा हम कौन होते हैं कुछ करने वाले हम तो परमात्मा के हाथ की कठपुतली हैं वो नाच नचाता है हम नाचते हैं कहते हुए जगदम्बा मालती के पास गया संजय और पीहू के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया खुश रहो मालती ने अपनी कमजोर बाह फैलाई तो जगदम्बा ने कड़ाई से अनदेखा कर दिया सारा दिन जगदम्बा को मनाते थपाते गुजरा बापू माई और बद्री के तर्कों का जगदम्बा के पास एक ही जवाब था इंसान परमात्मा के हाथ का खिलौना है मालती की शक्ति चुग गई थी वो निढ़ाल हो फटी फटी आँखों से जगदम्बा को ताके जा रही थी अंधेरा होते ही साधुओं की टोली दरवाजे के बाहर आ गई आसमान में टिमटिमाते तारों के बीच हंसुली सा दूज का चांद पीला और कमज़ोर नज़र आ रहा था जगदम्बा ने एक नज़र सब पर डाली और मुंह फेर कर बाहर निकल गया मालती आंगन तक दौड़ी आई सत्य प्रसूता मालती का सिर चकरा गया आंगन की ड्योढ़ी पर चक्कर खाकर गिर पड़ी रक्त श्राव होने लगा कपड़े रक्त से लथपथ हो गए देवरानी और माई के अपनी ओर बढ़ते हाथ मालती ने देखे वो बिसूरने लगी मेरा कसूर तो बता दो मैंने क्या किया है साधुओं की टोली उससे जुदा हो गई उसका जगदम्बा उससे जुदा होता गया हवा कानों में फुसफुसा रही थी वो चला गया मालती वो चला गया कभी वापस न लौटने के लिए देवरानी बद्री के पास गई आप एफआईआर दर्ज करा दीजिए साधुओं की टोली बिना परिवार की रजामंदी के किसी को भी साधु नहीं बना सकती हर चीज के अपने नियम होते हैं उस वक्त सब ठगे से खड़े थे किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था देवरानी की बात भी हवा में उड़ गई मालती की जिंदगी के भूचाल से बापू कटे पेड़ की तरह जो गिरे तो हफ्ते भर बाद उनकी अर्थी ही उठी दस साल गुजर गए देह और मन का बनवास बिना किसी कसूर के झेलते झेलते मालती असमय बूढ़ी हो गई भाग्य में कांटे लिखे थे तो छुपते ही ये मानकर उसके सब्र का आँचल फैलता गया और सपने एक एक कर ढहते गए तन्हाई उसे हर रात घाव देती रही और दिन का उजाला उसे सहलाता रहा धूप मरहम लगाती रही और उसे फिर से घाव सहने के लिए तैयार करती रही कई बार उसके मन में आया कि ये तो तय है कि कोई किसी के लिए मरता नहीं फिर वो ही क्यों मरे एक निर्मोही बेवफा इंसान के लिए जब जगदम्बा को उसकी परवाह नहीं तो वो क्यों उसकी परवाह करे देवरानी ने एक दिन कहा भी था जी जी आप दूसरा ब्याह क्यों नहीं कर लेती वो चौंक पड़ी थी कहीं देवरानी इस मंशा से तो नहीं कह रही कि बद्री उसका और उसके बच्चों का खर्च उठा रहा है ब्याह का तो कभी सोचा नहीं हाँ कहीं नौकरी मिल जाती तो कर लेती मुझे भी तो घर के खर्च में हाथ बंटाना चाहिए जीजी जी नौकरी नहीं ब्याह की सोचिए कोई ऐसा हो जिससे आप दिल की बातें शेयर कर सकें ये कमी हर एक को खलती है जीजी जी। अगर बच्चे इसमें बाधा हैं तो मैं उन्हें पाल लूंगी आपका अकेलापन देखा नहीं जाता उसकी आँखें छलक आई कितना गलत समझ लिया था उसने देवरानी को वक्त इतना बुरा गुजरा है कि भले बुरे की पहचान करना भी भूल गई वो नहीं अब यह नहीं होगा मुझसे मेरे भाग्य में पति का सुख होता तो ये बैरागी क्यों होते पर देवरानी के सुझाव ने उसके मन के सोए तूफान जगा दिए थे ठीक ही तो कह रही थी वो कोई तो ऐसा हो जिसके सीने में मुंह छुपाकर कर अकेलेपन के भयभीत कर देने वाले अंधेरों से छुटकारा पा सके इस कोई ने उसे तड़पाया भी बहुत पर वो जब्त करती रही सोच की अथाह खाइयों में खुद को ढकेलती रही जहाँ केवल शून्य के पल पल कम होती आस के सिवा कुछ न मिला अब जब जगदम्बा यहाँ स्वामी के रूप में पधारे हैं इस घर का हुलिया ही बदल गया है अकेले व्यापार को संभालते और खुद की गृहस्थी के संग जगदम्बा की गृहस्थी को और बीमार माई को संभालते बद्री भैया असमय बूढ़े हो गए हैं पीहू और संजय के पिता संबंधी सवालों का जवाब देते देते मालती चिड़चिड़ा गई है उसका हंसता खिलखिलाता चेहरा उदासी की राख में सूखा ठूंट बनकर रह गया है पीहू और संजय स्कूल से लौटते ही उससे लिपट गए माँ आज सब हमें साधु बाबा के बच्चे कहकर चिढ़ा रहे थे क्या हम साधु बाबा के बच्चे हैं बताओ ना माँ तभी माई करा ही थी आज उनकी तबीयत ज्यादा ही खराब है वो बच्चों पर झुंझलाई देखो तंग मत करो चुपचाप खाना खाओ पता है ना घर में सब बीमार हैं बच्चे सहम कर खाना खाने लगे थे उनकी आंखों में नमी तैर गई मालती को बच्चों का ऐसा चेहरा हमेशा पिघला देता है बच्चों का मुंह देख देख कर ही तो वो अपनी तनहाई से लड़ती रही है देवरानी के प्रस्ताव को नकारती रही है उसे पता था अब उसकी जिंदगी में बहारें नहीं लौटेंगी उसे पता था सारी उम्र सुहागिन होकर भी वह वैधव्य की पीड़ा झेलेगी शाम घिर आई थी माई की सांस उखड़ने लगी रजुआ डॉक्टर को लेवा लाया दवा इंजेक्शन के बावजूद तबीयत में सुधार नहीं हुआ उसका मन जगदम्बा की एक झलक पाने को छटपटा रहा था घर में सब ठीक होता तो वो प्रवचन के पंडाल तक चली भी जाती शायद बच्चों को भी ले जाती नहीं बच्चों को ले जाना ठीक नहीं वहां जुटी भीड़ उन्हें तंग कर सकती है देखो देखो अपने साधु पिता को जब इतने सालों से पिता के कर्तव्य उसी ने निभाए हैं तो आगे भी वही निभा लेगी बताने का क्या फायदा है सुबह चार बजे माई ने आखिरी सांस ली मानो वे जगदम्बा के लौट आने की प्रतीक्षा कर रही थी क्या पता दिन भर तड़पी हो उसे देखने को घर में मृत्यु का सन्नाटा पसर चुका था मृत्यु का या बेटों के वियोग में तिल तिल मरी माई के अंत का या मालती के सूने जीवन का या पिता के रहते बिना पिता के जीते बच्चों की लाचारी का सूरज निकलते ही अड़ोस पड़ोस में भी खबर फैल गई कि माई नहीं रही खबर जगदम्बा तक भी पहुंची दोपहर को जब माई को शमशान ले गए तो जगदम्बा भी शमशान की ओर चल पड़ा चिता को मुखाग्नि देने के लिए बद्री के हाथ में मशाल थमाई गई जगदम्बा थोड़ा नजदीक गया बद्री ने देखा तो मशाल उसकी ओर बढ़ा दी भैया लीजिए ये हक आपका ही है सहसा भीड़ को चीरते हुए पड़ोस के बुजुर्ग काका जी है खबरदार जो मशाल को हाथ लगाया बद्री मुखाग्नि तू ही देगा तू सबसे बड़ा जोगी है इस कायर भगौड़े ने यह हक खो दिया है अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से बढ़कर ना कोई धर्म है ना तप जगदम्बासन रह गया था दस साल का तप वैराग्य उसे मुट्ठी में दबी रेत सा फिसलता नजर आया वो माई की चिता के पास घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा धन्यवाद